आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग खास पांच तत्वों के विषय पर हम लोग बात करते हैं भाई एलिमेंट्स पर बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स पर बात करते हैं और काफ़ी चीज़ें जो है हमारे डेली रूटीन में इन सभी चीज़ों के साथ हम कैसे जुड़ते हैं और कैसे हमारे हैबिट्स जो है हमारे ही लिए नुकसान का काम कर सकता है ये सारी बातें हम धीरे धीरे समझ पा रहे हैं अगर हम चाहें तो प्रकृति को बचा भी सकते हैं और हम चाहें तो अपनी आदतों के कारण हम उसको नष्ट भी कर सकते हैं तो इसीलिए अब जरूरी है कि इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग समझ लें और फिर धीरे धीरे हम इसके ऊपर जैसे जैसे हम अपनी आदतों में बदलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि पूरी प्रकृति जो है वापस पहले की तरह सुंदर और बहुत ही सुखदायी बन जाएगी तो इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे पवन पर हवा पर इसको इंग्लिश में कहते हैं विंड अब ये पूरे तत्व जो है वो भी एक एनर्जी के रूप में ही लोगों ने उसको जाना है और विज्ञान में भी उसको एनर्जी के रूप में ही देखा है एक ऊर्जा के रूप में हम पाँच तत्वों को देखते हैं तो वैसे ही और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं विंड एनर्जी पर पवन ऊर्जा पर हम लोग बात करेंगे और पवन ऊर्जा से आजकल आप देखते हैं कि कई जगह पर बिजली भी बनती है कई जगह पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके पवन चक्के भी बोलते हैं ताकि हवा के कारण जो है बिजली पैदा होती है ऐसी कई बातें हैं जो हमने मोटे मोटे तौर पे सुन के रखे लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे राजीव जी से तो बहुत सारे बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान हमको मालूम पड़ेगा तो आइए आज के इस विंड एनर्जी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जो बी से रिटायर हो चुके हैं डीजी जनरल पोस्ट से आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी राजीव जी मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि हम लोग आज ने विषय चुना है कि पवन ऊर्जा क्या है विंड एनर्जी किसे कहते हैं तो ये विंड एनर्जी क्या होता है इसके बारे में बताइए रमेश जी जैसा कि आपने ठीक कहा विंड एनर्जी जो है वो आजकल बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये एक प्रकार की सोलर एनर्जी होती है जी और हम सब जानते ही हैं कि हमारी धरती के ऊपर सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण और धरती के जो डिफरेंट इलाके हैं जैसे पहाड़ हो गया पानी हो गया वन हो गए और और भी जो डिफरेंट टाइप के पृथ्वी के इलाके हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके से वो गर्मी को एब्ज़ॉर्व करते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरीके हों अलग अलग जगह के कारण वहाँ पर टेम्परेचर में फ़र्क हो जाता है कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो जाती है कहीं पे कम होती है कहीं पे ठंडा ही रहता है तो जहाँ जहाँ ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ की जो हवाएँ हैं वो गर्म हो जाती हैं और जब हवा ये गर्म होती है तो ये ऊपर आसमान की तरफ उठती है तो जहाँ से हवा ये उठती है वहाँ पर एक प्रकार का वैक्यूम की स्थिति बनने लगती है हुँ, हुँ, हुँ. और इस वैक्यूम को भरने के लिए ठंडे इलाके से हवाएं जो है वो चल के वहाँ उस स्थान पर आके वैक्यूम को पूरा करती हैं तो हमें वहाँ पर आ, ठंडी ठंडी हवा हुआ या हवाएं जो हैं उनका एहसास होने लगता है तो हमारे पूर्वजों ने भी और हमारे आधुनिक युग के साइंटिस्टों ने भी ये जो विंड है हवा जो है या पवन है इसको यूज़ करके एलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और जब हम हवा को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो हम इसको विंड एनर्जी कहते हैं आपने सुना ही होगा कि ये आजकल रिनेबल एनर्जी की बहुत चर्चा है तो रिनेबल एनर्जी जो है वो वो एनर्जी है जिसमें कि फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन में पाए जाने वाले फॉसिल्स फ्यूल्स हैं जैसे कोयला हो गया या प्राकृतिक गैस हो गई या पेट्रोलियम पदार्थ हो गए तो इनको यूज़ ना करके अन्य किसी स्रोत से आ, जो हम बिजली पैदा करते हैं तो उसको हम रीनबल एनर्जी कहते हैं जैसे सोलर आ, से पैदा की जाती है विंड से पैदा की जाती है या आ, आपके हाइड्रो से पानी से पैदा की जाती है तो इस प्रकार की एनर्जी को हम रीनबल एनर्जी कहते हैं इसमें बिल्कुल भी इसको पैदा करने के लिए कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है और ये बिल्कुल हवा तो फ्री की होती है उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है तो ये जो है एक बहुत ही क्लीनेस्ट और सेफेस्ट मेथड है बिजली पैदा करने के लिए, के लिए जिसका कि आजकल धीरे धीरे काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है पूरे विश्व में राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से विंड एनर्जी क्या है और ये किस तरह से हमें बहुत ही सहयोग देता है और हमारा जीवन ही हवा के बिना नहीं चल सकता है ये कितना महत्वपूर्ण है हम उसके शब्द से उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया समय की मांग इस कार्यक्रम में हम राजीव जी से बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात राजीव जी ने बताया कि पवन ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है एक और सवाल जो है हमारे साथ आज इस विषय समय की मांग कार्यक्रम में अंबाला से किरण खन्ना जी हैं जो हमारे साथी हैं वो भी एक प्रश्न पूछना चाहती हैं राजीव जी से तो किरण जी आप सवाल पूछिए राजीव जी, जी जो आप पूछना चाहते हैं राजीव जी आपने जो विंड एनर्जी के बारे में बताया जान के बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरा सवाल है विंड टर्बाइन क्या होता है इससे बिजली कैसे पैदा होती है आ देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो हवा को यूज़ करके जो बिजली पैदा करते हैं तो उस प्रकार की बिजली को विंड एनर्जी कहा जाता है और विंड एनर्जी को पैदा करने के लिए एक यंत्र का या डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम विंड टर्बाइन बोलते हैं तो इसी की मदद से विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं आपने सबने हमने सबने पंखा तो देखा ही है जो चलता है जी जी तो जैसे ये विंड एनर्जी में या विंड टरबाइन में बिल्कुल पंखे के उल्टा काम होता है जैसे अगर मैं बताऊँ आपको कि टरबाइन जो होती विंड टरबाइन होती है वो ब्लेड्स को घुमाती है और टरबाइन पीछे एक शाफ्ट के द्वारा एक जनरेटर से जोड़ी रहती है तो जब जब ब्लेड्स घूमते हैं तो वो फिर वो जनरेटर को घुमाते हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है जबकि आपने देखा है कि जो तो फैंस हैं है, फैन बिजली की मदद से वो शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट घूमने से उसके फैंस घूमते हैं और फैन घूमने से हवा चलती है तो ये बिल्कुल उल्टा इसका तरीका होता है तो ये जो विंड टरबाइन है रमेश जी ये बहुत सदियों से ये हम पूरे विश्व में इस्तेमाल किए जा रहे हैं मगर आजकल जो है ये विंड टरबाइन जो है वो पहले जो इस्तेमाल किए जाते थे उनसे थोड़ा से फ़र्क है और मेनली आजकल दो प्रकार के हैं और एक को हम हॉर्जेंटल एक्सिस टरबाइन बोलते हैं दूसरे को हम वर्टिकल एक्सिस टरबाइन बोलते हैं इसमें हॉर्जेंटल वाले में क्या होता है कि दो या तीन ब्लेड लगे होते हैं इसमें और आजकल जो है वो सारे उसके सारे हॉर्जेंटल टाइप के ही जो विंड टरबाइन लगाए जा रहे हैं ये जो पुराने पिछले सदियों से जो इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं की तरह विन टर्बाइन है और हमने सुना ही होगा कभी कहानियों किस्सों में या देखा भी होगा कहीं पिक्चर्स में कि ये अनाज को पीसने या पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे विन टर्वाइन और जो दूसरे प्रकार के विन टर्बाइन हैं इनको वर्टिकल एक्सिस टाइप के टर्बाइन बोलते हैं इसमें जो ब्लेड हैं ये वर्टिकल एक्सेस के ऊपर और नीचे लगे होते हैं ये एक अंडे के जो अंडा का बीटर होता है एक बीटर जिसको बोलते हैं ये जो है उस उस प्रकार का शेप होती है इसकी और इसमें दो ब्लेड होते हैं खाली मगर इनका आजकल जो है ये प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है और सारे के सारे जो हैं वो हॉर्जेंटल एक्सेस टर्बाइनी इस्तेमाल हो रहे हैं और रमेश जी हमारे सबसे बड़ा जो विंड टरबाइन या का जो फॉर्म है वो अमेरिका में टेक्सास स्टेट में है और इसमें करीब 430 सौ तीस लगे हुए हैं जो कि करीब सैंतालीस एकड़ ज़मीन में है अच्छा हाँ काफ़ी बड़ा इनका ये फॉर्म है और इसमें जो विन टरबाइन है ये काफ़ी बड़े भी होते हैं और काफ़ी छोटे भी होते हैं अगर हम बड़े की बात करें तो ये इसके जो साइज है प्रोपेलर्स का जो साइज है वो 100 फिट मतलब डाया जो इसका है वो 100 फिट या एक फुटबॉल की फील्ड के बराबर का हो सकता है अच्छा। इतने बड़े बड़े टरबाइन तर, होते हैं और छोटे टर्बाइन जो होते हैं वो एक किसी अकेले घर या किसी बिजनेस हाउस के लिए लगाए जाते हैं इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 किलोवाट की हो होती है छोटे वालों की मतलब 100 किलोवाट मतलब हो गया एक लाख वाट तक होती है और जो बड़े होते हैं वो पाँच छः मेगावाट तक के होते हैं तो ए, ब, क्या होता है कि जो बड़े बड़े विंड फॉर्म्स होते हैं उनमें पाँच छः पाँच से आठ मेगावाट के टरबाइन लगा करके फिर एक विंड विंडफार्म बन जाता है और जो पूरे ग्रिड को पावर प्रोवाइड करता है और वहीं से फिर ये ग्रिड ग्रिड से ही पावर सप्लाई जो है वो फिर कस्टमर्स को दी जाती है अच्छा और ये जो विंड मिल्स होते हैं या विंड टर्बाइनस होते हैं तो ये कंप्यूटर आजकल जो आधुनिक है वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं इसमें कंप्यूटर कंट्रोल्ड से मतलब ये है कि जो देखिए विंड कभी हल्की चलती है कभी तेज़ चलती है कभी विंड का डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाता है तो ये कंप्यूटर की मदद से ये सारा एडजस्ट किया जा सकता है कंट्रोल रूम में बैठ ताकि हमको विंड टर्बाइन के चलने से ऑप्टिमम जो रिज़ल्ट जो है वो मिल सके हमें और हमें लगातार उससे बिजली मिल सके तो ये आजकल काफ़ी मॉडर्न विंड टरबाइन आने लग गए हैं और एक विंड मिल को जब लगाया जाता है तो ये करीब छः से नौ महीने के अंदर प्रॉफिट देने लगती है और करीब बीस से पच्चीस साल आराम से ये बगैर किसी प्रॉब्लम के बिजली कंटिन्यूस पैदा करती रहती है ट्वेंटी आवर्स तो ये एक बहुत अच्छा सुविधा है जो आजकल जिसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात मुझे लगा कि आपने विंड टरबाइन के बारे में बताया और अमेरिका में जो सैतालीस हजार एकड़ जमीन में सिर्फ इस विंड टरबाइन का काम चल रहा है ये आपने बताया अच्छी बात है इतनी बड़ी पैमाने पर यहाँ पर बिजली का काम हो रहा है तो ये जो टरबाइन आपने शब्द यूज किया ये विंड टरबाइन कब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके बारे में बताइए देखिए मैंने जैसा आपको अभी बताया था कि विंड टरबाइन का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है तो अगर हम इसका इतिहास देखें तो ये ईसा से पाँच हजार वर्ष पूर्व अच्छा विंड का इस्तेमाल जो है वो जो नायल नदी थी उसमें बोर्ड्स को सेल करने के लिए किया जाता था, था। ईसा से 200 वर्ष पूर्व तो सिंपल विंड पावर्ड वाटर पंप्स का इस्तेमाल जो था वो लोग अपना अनाज पीसने के लिए और पानी को पंप करने के लिए इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादातर चाइना में पर्शिया में या मिडिल ईस्ट में लोग इस्तेमाल करते थे और जो आजकल जो विंड टर्बाइंस लग रहे हैं वो उनका अगर इस्तेमाल हम कहें तो ये अट्ठारह में स्कॉटलैंड में पहला विश विश्व का जो था वो विंड टर्बाइन मिल लगाया गया था जिससे कि बिजली पैदा करना शुरू किया गया था तो काफ़ी टाइम हो गया और धीरे धीरे जो है वो इसको टेक्नोलॉजीज़ की काफ़ी इंप्रूव कर दी गई तो ये तब से ये बिजली बनाने में पैदा हो रहे हैं और इसका जो कमर्शियल यूज़ है वो इस्तेमाल हुआ है 1980 के दशक से जब हज़ारों के तादाद में अमेरिका में और भी डेवलप कंट्रीज़ में इनको आ, एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा और इसका का, आजकल जो है इसको चाइना में जो है वो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी पावर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और भी कंट्रीज हैं जैसे यूके है जर्मनी है डेनमार्क है फ्रांस है और हमारा भी देश शामिल है तो इसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हम बिजली पैदा करते हैं वो विंड मिल्स और विंड एनर्जी पैदा करते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये एक रीनल इनर्जी का स्रोत है और इसमें फ्यूसल फसिल फ्यूल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है तो और ये अभी देखिए ये ऑनशोर मतलब लैंड के ऊपर तो लग रहे हैं आजकल ऑफशोर भी लग रहे हैं ऑफशोर मतलब कि समुद्र के बीच में विंड फॉर्म खोले जा रहे हैं अच्छा ये भी ये भी शायद कमी लोगों ने सुना होगा कि समुद्र के बीच में विंड फॉर्म खोले जा रहे तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें जो है विंड एनर्जी पर हमने सुना राजीव जी से और विंड टरबाइन क्या होता है कब से इसका इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में राजीव जी ने बताया कि ईसा के पूर्व ये जो है शुरू हुआ था बोट को चलाने के लिए और बहुत सारी ऐसी बातें है उसका तो काम टर्बाइन का तो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे और बहुत ही अच्छी तरह से विंड टरबाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी कि दूसरे जो ऊर्जा हम लोग यूज़ करते हैं जैसे तेल हो गया या ऑयल हो गया जो भी है कोयला हो गया जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह का जो है थोड़ा सा वेस्टेज का हो या फिर धुआँ का हो बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें तो कार्बन जनरेट होता है लेकिन यहाँ जो विंड टरबाइन या विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही क्लीन एनर्जी है इसमें किसी भी तरह का कार्बन जनरेट नहीं होता तो ये बहुत बड़ा फायदा हम सभी को हो सकता है इससे हमारे सेहत पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता और ना ही हमारे प्राकृति पर इसका कोई असर पड़ता है तो ये बहुत ही क्लीन एनर्जी है राजीव जी ने खुद बताया कि ये बहुत ही क्लीन एनर्जी है नीट एंड क्लीन एनर्जी विंड एनर्जी है तो आइए और भी बहुत सारी बातें जैसे कि अभी राजीव जी बात खत्म करते करते ऑफशोर और ऑनशोर की बात कही है उसके बारे में आगे जानेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव हजेला जी है जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा पर विंड एनर्जी आरोप तो चलिए आगे बढ़ते हुए राजीव जी आपने विंड टर्बाइन के बारे में बताया मुझे अच्छा लगा और आपने इसमें जो है ऑफशोर और ऑनशोर के बारे में भी बताया तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ ऑफशोर ऑनशोर विंड फॉर्म क्या होता है देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफ आजकल समुद्र के बीच में विंड एनर्जी फॉर्म जो है वो लगाए जा रहे हैं तो ऐसे फॉर्म को आँग, आँग, आँग कहा जाता है और जो धरती के ऊपर लगाए जाते हैं उनको ऑनशोर विंड फॉर्म कहा जाता है तो ये आजकल काफ़ी प्रचलन में आ गए हैं और इस प्रकार के जो विंड फॉर्म हैं वो रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी के होते हैं बिल्कुल और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और दुनिया भर में करीब 90 परसेंट से उन पर जो ऑन ऑफशोर विंड फॉर्म्स हैं वो बाल्टिक सी में आयरिश सी में और इंग्लिश चैनल के एरिया में लगाए गए हैं और अब जो है ये हमारे साइड में एशियन कंट्रीज़ के साइड में चाइना है जापान है साउथ कोरिया है ताइवान है और इसने भी ऑफशोर जो विंड फॉर्म्स हैं उसको लगाने के लिए अपने एम्बिश प्लान बनाए हुए हैं और इसके ऊपर काम चल रहा है और मगर हमारे देश में अभी तक इस टेक्नोलॉजी का आ, कहें या ऑफशोर विंड रेंट लगाने पर विचार ही चल है मगर अभी तक लगाया नहीं है और अगर आपने आप लगातार न्यूज़ सुनते हो तो कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया था कि गवर्नमेंट ने हमारे पार्लियामेंट से अप्रूवल अभी लिया है ऑफशोर विंड रिंट फॉर्म लगाने का तो इसके ऊपर भी हमारे यहाँ देश में काम शुरू हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही शायद हम लोग भी और समुद्र के बीच में अपने समुद्री इलाके में ये बिलफॉर्म लगा के बिजली पैदा करेंगे जी राजू जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ऑफशोर का मतलब क्या होता है ऑनशोर का मतलब क्या होता है और अभी तक ऑफ जो है हमारे भारत देश में नहीं शुरू हुआ है लेकिन इसके ऊपर बात चल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में हम इन चीज़ों को भारत में भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे जो जानकारी हमें मिल रहा है जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो हमारी बुद्धि को जो है ज्ञान से भरपूर कर रहा है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है ये जो आपने ऑप्शोर के बारे में बताया है इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकता है जो आपने विन फॉर्म्स की बात बताया है उसके उससे हमारा फ़ायदा क्या होता है उसके बारे में बताइए ऑफशोर विंड फॉर्म्स में जो बिजली पैदा की जाती है वो उसमें हमें कम विंड फॉर्म्स लगाने पड़ते हैं सबसे बड़ी बात ये है अगर लैंड में हमें और ऑफशोर में लगाना हो तो लैंड में विंड फॉर्म्स ज़्यादा चाहिए उसी बिजली की मात्रा को पैदा करने के लिए और समुद्र में अगर लगाते हैं तो कम विंड फॉर्म लगा के ही बिजली पैदा हो जाती है इसका इसका रीज़न ये है कि समुद्र में जो हवा की अवेलेबिलिटी है या विंड की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है बनस्पत की लैंड की इसीलिए वहाँ पर कम विंड पॉम विंट एवं लगते हैं और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं सभी बड़े बड़े देशों में वो सारी की सारी जो है वो तकरीबन समुद्र तट के किनारे बसी हुई है और वहाँ पर उनकी जनसंख्या या उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बिजली की काफ़ी होती है तो जब ये ऑफशोर शोर वेंटफॉर्म उन उस इलाके में लगाए जाते हैं या लगा रहे हैं तो वो उस उन नज़दीक वाले बिग सिटीज़ की बिजली की डिमांड पूरा करने के लिए काफ़ी सूटबल माने जा रहे हैं क्योंकि सिटी की जो समुद्र के किनारे बसी हुई है तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन है जो दूर दूर से बिजली लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि समुद्र में विंड पम्प लगाया और वहाँ नज़दीक से ही आपका सिटी है तो आपका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है या ट्रांसमिशन लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये बहुत बड़ा एक एडवाटेज है और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो हमारे कोस्टल uh, एरियाज़ में uh, जो सिटीज़ बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसमें लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन होती है तो वो जो है उ, समुद्र में लगाने में लैंड का कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो ये लगाना सस्ता पड़ता है और उ, पब्लिक से भी कोई अपोजिशन नहीं होता है तो आजकल जो है वो पूरे विश्व में डेवलप कंट्रीज़ ने करीब 12000 मेगावाट इलेक्ट्रिसी जो है वो डिफरेंट देश, देश जो है वो ऑफशोर विंड फॉम से बना रहे हैं और दुनिया में डेनमार्क जो है वो सबसे पहला कंट्री है जिसने कि उन्नीस में पहला ऑफशोर विंड फॉम प्रोजेक्ट जो था अपने जो समुद्र में लगाया था तो ये तब से ये काफी प्रचलित हो गया अभी काफी टाइम हो गया है इसको करीब आप देखिए करीब 25-26 साल हो गए जब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और काफी इसको पसंद किया जा रहा है राजीव जी आपने विंड फॉर्म के बारे में बताया जिसमें कि आपने बताया कि इसके क्या फायदे है तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ इसी के बारे में कि विंड के द्वारा एनर्जी पैदा करने से क्या एडवांटेज है क्या फायदे हैं किरण जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा राजीव जी से मैं भी ये सवाल पूछने ही वाला था लेकिन आपने पूछकर अच्छा किया तो राजीव जी बताइए क्या क्या फायदे होते हैं पवन ऊर्जा से रमेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है विंड एनर्जी के बहुत फायदे है आपने भी अभी बोला ही था मैंने भी बताया की ये एक रिनी है जिसको हम ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं और ये क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाती है इसमें किसी प्रकार का फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है कोई इसमें ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज कुछ नहीं होता है इसमें कोई इमिशन हवा में नहीं होता है किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है और इसकी इनिशियल कॉस्ट भी लगाने की बहुत ज़्यादा नहीं है और एक माने में ये जहाँ लगाए जाते हैं तो ये जो लैंड ओनर्स हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा आमदनी प्रोवाइड करता है क्योंकि तो विंड विंड मिल लगी हुई है और नी, नीचे आप अपना खेती करते रहिए तो खेतों के बीच में भी लगता है और अच्छा किसान को आमदनी देता है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई वेस्टेज निकलता नहीं है वैसे आप कोई भी काम करिए कोई इंडस्ट्री लगाइए तो उससे वेस्ट जनरेट होता है मगर इससे कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है इसमें देखिए कोई वाटर पोल्यूशन नहीं है कोई कूलिंग टावर नहीं है इसमें आ, कोई ऐसा नहीं है कि आज विंड खत्म हो गई आपकी कभी ऐसा नौबती नहीं आएगी जब तक ये धरती के ऊपर हवा रहेगी तब तक ये विंड एनर्जी काम करती रहेगी मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है ये जैसे सोलर एनर्जी को बोलते हैं कि जब तक सूर रहेगा तब तक आप सोलर एनर्जी मिलेगी तो जब तक हवा रहेगी तब तक आपकी भी एनर्जी मिलेगी और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम होता है और कार्बन आपने ज़िक्र किया ही था इसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है कार्बन इडिशन नहीं है इन्वामेंटल फ्रेंडली है तो ऐसे मतलब अगर हम गिराने लग जाए तो इसके बहुत फ़ायदे हैं जी जी और तभी दुनिया के सभी देश जो हैं वो डेवलप कंट्रीज हैं वो इसको अपनाने ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि विंड एनर्जी द्वारा जो ऊर्जा पैदा होती है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके फायदे कितने हैं और जिस तरह से आपने कहा कि ये कॉस्ट कम आता है तो शायद इसके बारे में फिर लोगों के पास कम जानकारी है या फिर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उन तक नहीं पहुंच रही होगी इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इसका उपयोग उतना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है तो चलिए इस विषय पर आगे और भी बात करेंगे लेकिन अभी लेते एक एक छोटा सा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम पर समय की मांग सुनते रहो मस्कराते रहो <laughs> सावन का महीना पवन करे सो सावन का महीना पवन कर सो पवन करे सो पवन, करे सोर। पवन अरे बाबा शोर नहीं सोर शोर शोर पवन करे सोरे रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर सावन का महीना पवन करे करोर जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर झूमे से जैसे बनमाना मो नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजीव जी हैं बहुत ही अच्छी जानकारी आज लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छे विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा पर विंड एनर्जी पर तो आइए आगे जैसे कि राजीव जी ने कहा कि इसका बहुत बेनिफिट है और ये किसी भी तरह का हमको नुकसान नहीं देता है और इसके इस्तेमाल हम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप हवा का जो है उपयोग कर सकते हैं हवा भी आपको मिलता रहेगा तो एक और बात मेरे मन में आ रहा है क्या विंड एनर्जी से कोई नुकसान भी होता है क्योंकि बहुत सारे फायदे फॉरन कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में विंड मिल्स को बस्ती में लगाया गया है गाँव के बीचों बीच लगा दिया गया है तो ये जो है ये चौबीस घंटे जो प्रोपलर्स हैं वो घूमते रहते हैं उससे एक छोटी सी एक आवाज़ पैदा होती है चलने से आप देखिए घर में भी पंखा चलता है हाँ, तो आवाज़ तो आवाज़ आवाज आवाज निकलती है तो जब इसका इसके तो प्रोपलर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो जो वो पोपलर्स आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ पैदा होती है तो लोगों को इरिटेशन होता है और लोग जो है फिर कहते हैं इसको पसंद नहीं करते तो ये एक डिसएडवान्टेज पाया गया है तो मगर हम हमारे देश में या और अब आजकल जितने भी विंड मिल्स लग रहे हैं वो सब बस्तियों से दूर लग रहे हैं नहीं, नहीं। तो वो जो फैक्टर था उसको अब ध्यान में रखा गया है और ये सब बस्तियों से दूर लगाए जाते हैं और दूसरा ये है कि क्योंकि पॉपुलर चलता है तो कभी कभी जो है इससे बर्ड्स जो हैं वो बैट्स हैं या और भी कोई बर्ड्स हैं वो टकराती हैं तो मर जाती हैं तो Uh, ये जो है uh, ये तो कभी भी कर, हो सकता है ऐसे तो कोई भी आकाश में चीज़ उड़ रही है चाहे वो एरोप्लन हो या कोई भी चीज़ हो तो उससे अगर बर्ड टकराएगी तो वो ऑबली uh, मरेगी तो वो कोई कारण नहीं है और कई बार लोग इसके डेवलप कंट्रीज़ में ये भी uh, मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसने हमारे लैंडस्केप का uh, वो जो है ब्यूटी ख़त्म कर दी है क्योंकि वो कुछ घूमते रहते हैं इसके प्रोपलर्स पूरे 24 घंटे तीन सौ पैंसठ दिन तो ये इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है और एक ही डिसएडवांटेज इसका जो लोगों में ऑब्जर्व किया गया था वो ये था कि ये बस्ती में ना लगाए जाए ताकि इससे जो भी हल्का सा भी शोर होता है वो लोगों को इरिटेट ना करे बाकी इसका कोई डिसएडवाटेज नहीं है चलिए राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हवा से अगर हम विंड टरबाइन से जो भी हम बिजली का अगर उपयोग करते हैं तो कोई भी चीज़ हम अगर फ़ायदा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ छोटी सी या कोई ना कोई कमी रह जाती है तो इसमें जो आवाज़ की आपने बात बताई है उसके वजह से लोगों को थोड़ा सा इरीटेशन होता है लेकिन अगर उसको हम लोग बस्ती से बाहर लगा देते हैं तो वो भी जो है नुकसान नहीं होगा और उसकी जो समस्या वो ख़त्म वहीं पर हो जाती हाँ जी मेरा एक सवाल और है राजीव जी से जी, जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश ने विंड एनर्जी के क्षेत्र में क्या प्रगति की है क्या प्रोग्रेस की है इसके बारे में बताएंगे राजीव जी किरण जी आपका मतलब है हमारे भारत देश में पवन ऊर्जा पर क्या काम हो रहा है ऐसा पूछना है आपको हाँ जी हाँ जी जी किरण जी राजीव जी बताइए रमेश जी हमारे देश में भी विंड एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम शुरू हो गया है और अभी पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है इस क्षेत्र में और आज की अगर मैं स्थिति आपको बताऊं तो हमारा देश जो है वो विंड एनर्जी का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाले देशों में पाँचवें नंबर पर पा है अच्छा हाँ इतना प्रोग्रेस किया है इसने और सबसे पहले ये जो विंड टरबाइन थी हमारे देश में उन्नीस में महाराष्ट्र में रत्नागिरी इलाके में लगी थी और गुजरात में ओखा में लगाई गई थी और तमिलनाडु में टूटी को रिन लगाई गई थी विंड फार्म लगाए गए थे ये छोटे छोटे विंड फॉम थे जो कि 55 किलोवाट कैपेसिटी के थे और अभी जब से ये मोदी सरकार आई है इन्हीं तो तोविंद एनर्जी को काफ़ी इसको प्रोत्साहित किया है अभी पिछले साल इसका जो पर ईयर प्रोडक्शन था वो चवालीस बढ़ा दिया और चौंतीस मेगावाट जो था प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल और इस साल इसको बढ़ा के फिर और बढ़ा दिया गया है और इकतालीस मेगावाट प्रोडक्शन हो रहा है इस साल और आपने शायद सुना ही होगा आपके श्रोताओं ने भी सुना होगा कि 2022 तक इसको साठ हज़ार मेगावाट कैपेसिटी का टारगेट बनाया गया है जबकि आज की तारीख में जो हमारा टोटल विंड एनर्जी का कैपेसिटी है वो तेईस हजार मेगावाट है तो डबल से भी ज्यादा जो है वो हम पांच सालों में इसको करने जा रहे हैं और मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें हमारे देश में कुल करीब दो दशमलव सात मेगा लाख मेगावाट जो बिजली पैदा की जाती है और इसमें हम लोग आज की तारीख़ में 85 जो है वो फॉसिल फूल इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं जैसे कोयला है और, और क्रूड ऑयल वगैरह है और इसमें हमारा जो कंपोनेंट है रिनेबल एनर्जी का वो केवल 15 है आज मगर इस 15 में जो पैंसठ बिजली बन रही है वो विंड एनर्जी से बन रही है और आप जहाँ बैठे हैं राजस्थान में और आपके श्रोता जो हैं गुजरात राजस्थान में तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बिजली विंड एनर्जी बिजली का इस्तेमाल करके जो बिजली बन रही है वो गुजरात है राजस्थान है मध्य प्रदेश है आंध्र प्रदेश है केरला है तमिलनाडु है महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है इसमें बिजली के काफ़ी बड़े बड़े विंड मिल्स फॉर्म बनाए गए हैं और गुजरात जो है वो जो मैं अभी आपको बताने बता रहा था ऑफशोर फॉर्म लगाने में सबसे पहला स्टेट है जो ऑफशोर फॉर्म लगाने जा रहा है अपने समुद्र के इलाके में जी, जी और मैं अगर आपको मैं आपको बताऊँ अगर तो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बराबर है जैसे फॉसिल फ्यूल के बराबर है मतलब आज की तारीख में करीब सवा पाँच रुपये से लेके कर साढ़े छः रुपये पड़ रही है यूनिट इसकी और इसको अभी नई नई टेक्नोलॉजी निकल रही है तो ये दिन पर दिन इसकी कॉस्ट घटती जा रही है और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो अभी हमारी फौसल फ्यूल से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट वही कॉस्ट या उससे कम कॉस्ट जो है वो इससे भी प्राप्त हो हमें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे भारत देश में किस तरह से विंड एनर्जी का पवन ऊर्जा का उपयोग हो रहा है और बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट में हैं बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और आगे भी और ज़्यादा काम होने की संभावना है एक और बात इसी के साथ मेरे मन में आ रहा है कि विश्व के स्तर पे विश्व में विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा पर क्या काम हो रहा है और कैसे इसको प्रमोट किया जा रहा है उसके बारे में बताइए देखिए पूरे विश्व में जैसे मैंने आपको बताया भारत पाँचवें नंबर पर है विंड एनर्जी जन, जनरेशंस में और सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी जनरेट की जा रही है वो चाइना में आ, बनाई जा रही है उसके बाद आता है नंबर यूएसए का और उसके बाद जर्मनी का आता है और फिर स्पेन का आता है और हमारा इंडिया का पाँचवा नंबर है और आपको ताजुब होगा कि यूनाइटेड किंगडम कनाडा फ्रांस इटली ब्राज़ील ये जो कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा हम आज की तारीख में बिजली बना रहे हैं विंड एनर्जी बिजली बना रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये टारगेट अभी 2022 का 60,000 मेगावाट का रखा है तो शायद हम लोग आ, और अभी पाँचवें स्तर पर हैं तो शायद हम ये दूसरे और तीसरे स्तर के ऊपर पहुँच जाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो रहा है विश्व में इसके ऊपर और इसमें एक यूरोपियन विंड एसोसिएशन है वो वर्ल्ड विंड डे मनाती है 15 जून को हर साल अच्छा और इसको 80 कंट्रियों में मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में भी मनाया जाता है और ये जो विंड uh, एसोसिएशन है यूरोपियन और uh, एक ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है ये पूरे विश्व में जो है विंड एनर्जी के लिए प्रोपोगेट कर रहा है और इसमें काफ़ी अच्छे इनका जो वल्ड विंड एनर्जी डे है उस दिन प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं अवेयरनेस फैलाते हैं विंड मिल्स के ऊपर विजिट्स करवाते हैं तो इस प्रकार अभी काफ़ी प्रोपोगेशन किया जा रहा है विंड एनर्जी को बनाने के लिए और कई डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज भी विन एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि तो अभी इसका जो थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट जो लगाने का है वो ज़्यादा है और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी नई है तो ये सारे के सारे अभी जैसे पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि कार्बन इमिशन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है सभी देशों को तो उसमें भी इसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले पाँच दस साल के अंदर विंड एनर्जी एक प्रमुख स्रोत होगा हमारे बिजली पैदा करने के लिए पूरे विश्व में जी बहुत ही अच्छी बात राजीव जी आपने बताए कि किस तरह से विश्व में काम हो रहा है और कैसे इसको प्रमोट किया जा रहा है उस पर भी आपने बहुत अच्छी बात बताई और मुझे लगता है कि इन सभी बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के मन में भी आता होगा कि मैं भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करूं क्या एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जितनी भी हमने बातें सुनी है या देखी है वो एक बड़ा ग्रुप के माध्यम से काम होता है पवन ऊर्जा का इस्तेमाल जो है एक कॉपोरेट वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज होता है क्या सिंगल एक किसान जो खेती करने वाला है वो भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है तो कैसे यूज़ करें उसको कितना खर्चा आएगा मैग्जिम थोड़ा सा ऐसे रफ आइडिया बताइएगा क्या एक किसान भी इसका उपयोग कर सकता है क्या रमेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है एक किसान इसको बिल्कुल कर सकता है और विदेशों में इंडिविजुअल किसान कर रहे हैं लोगों ने अपने खेत के बीच में एक विंड एनर्जी विंड एनर्जी की विंड मिल्ड या टरबाइन जिसको हम कहते हैं वो लगाई हुई है और ये एक घर की इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने के लिए तीन हज़ार डॉलर से ले कर आठ हज़ार डॉलर तक का खर्चा आता है इसका तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है अगर आप उसको बड़े बड़े विंड लगाएंगे जैसे आप 10 किलोवाट का या आप लगाएंगे तो शायद 50,000 से ले 1 लाख डॉलर का खर्चा आएगा मगर अगर आप छोटे विंड फॉर्म लगाएँगे विंड एक विंड मिल लगाएँगे तो आपका 3,000 से 5,000 जो है वो पर किलोवाट का खर्चा आएगा तो लगाया हुआ है फॉरन कंट्रीज़ में और मैं समझता हूँ कि वो दिन शायद दूर नहीं है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित होगी और पॉपुलर होगी तो हमारे हाँ भी जो आ, अच्छे वेल टू डू किसान हैं वो अपना लगाएंगे कोई शक नहीं है मुझे चलिए राजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं क्या कब से यही सोच रहा था कि महाराष्ट्र में मैंने पवन चक्की को देखा है वो बड़े बड़े फैंस जो है ऊपर घूमते रहते हैं उससे काफी बिजली जो है पैदा होती है लेकिन वो काफी महंगे बताएंगे मना वो जो है बहुत सारे फैंस लगे होते हैं लेकिन वो एक यूनिट जो है काफी कॉस्टली पड़ता है ऐसा मैंने सुना था और साथ ही साथ गुजरात में कहो या फिर राजस्थान में कहो वह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सारे ये प्रोग्राम्स होते हैं ये प्रोजेक्ट होते हैं और इस पर काम हो रहा है लेकिन बहुत कम ऐसा सुनने में आया या देखने में आया जहाँ पर किसान जो है भारत के इस विंड एनर्जी को पवन ऊर्जा को यूज करके अपने खेती में उसका इस्तेमाल करे पानी सींचने के लिए या फिर बिजली को लाइट्स के लिए वो यूज़ करे अपने खेती करने के लिए वो बिजली का इस्तेमाल जो है पवन ऊर्जा से करें ये बहुत कम सुनने में आया था लेकिन आपने अभी जो बताया कि विदेश में इस तरह के किसान जो है पवन चक्की के इस्तेमाल से ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा आपने जो बात बताई और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारे भारत देश में भी हमारे जो किसान भाई हैं वो इस तरह का पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो इंडिविजुअली अपने फ्रीडम रूप से वो बिजली को यूज़ भी कर सकेंगे और अपना काम आसानी से कर सकेंगे क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कई बार बिजली आती है जाती है सरकार की मिलती हैं और कहीं पर बिजली का इस्तेमाल भी मना उन तक पहुँचती नहीं उन खेतों तक नहीं पहुँचती जहाँ पर किसान अपनी खेती कर रहा है तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए और कम बजट में किसान के बजट में अगर आ जाए तो ये बहुत ही सोने पे सुहागा हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए और भी अधिक हमेशा की तरह आप हमारे सभी, सभी श्रोताओं को आप एक मैसेज जरूर दें देखिये मैं तो आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा की हम हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में ऐसा प्रयत्न करें की ग्रीन हाउस गैसेस या जो कार्बन जनरेशन है वो ऐसे तो कम से कम उसका जनरेट जनरेशन हो और ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे अपने आदतों को चेंज करें और उसके लिए मैं बताते ही आया हूँ कि थ्री आर कंसेप्ट को फॉलो करें तो पहला रिड्यूस दूसरा यू री और तीसरा रीसाइकिल तो इससे रीनल इनर्जी जो है उसको बढ़ावा मिलेगा और हम जो है वो कार्बन एनर्जी को कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकेंगे इससे हमारा भी भला होगा पूरे देश का भी होगा और धरती को भी हम बचा सकेंगे क्योंकि तो आप देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना आजकल धरती में क्लाइमेट चेंज आ गया है राजीव जी आपने पवन ऊर्जा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मेरे सवालों के भी जवाब दिए और मुझे आशा है कि लोग जो है जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी जानकारी प्राप्त हुई होगी विंड टर्बाइन के बारे में जो भी आपने बताया वो मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पता चला कि इसके क्या क्या फायदे हैं किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष एपिसोड में जुड़ने के लिए समय की मांग इस कार्यक्रम में और राजीव जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं किसी न किसी विशेष टॉपिक पे वो बात करते हैं समय की मांग में और नेचुरल रिसोर्स पर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पेड़ पौधे हैं पवन है ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कितने बड़े धरोहर हैं ये हमारे कितने अच्छे ख़जाने हैं इसके ऊपर वो हमेशा बात करते रहते हैं और पूरे पर्यावरण को जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और उसका दोहन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए इसलिए राजीव जी हमेशा इस बात पर लोगों को अवेयर करते रहते हैं जागरूक करते रहते हैं ताकि प्राकृति को हम बचाएँ और उसका जो सुख हमें आज मिल रहा है इससे कई गुना जो सुख हमने पहला प्राप्त किया है वैसे ही सुख हमारे आने वाले पीढ़ी को मिले ऐसी उनकी शुभभावना है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी राजीव जी ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है इसलिए किरण जी आप हमारे साथ जुड़ गए और भी अच्छा लगा इस कार्यक्रम में एक रौनक आ गई है थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और रिपीट एक बार किया कि इस मैसेज को त्री आर कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से हमारे श्रोतागण इसको जानते हैं री यूज री और रिड्यूज ये तीन चीजें जो है हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं अगर हम इसका अपनी आदतों में इनको बना के रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और आज जो जानकारी आपको मिली है राजीव जी ने जो जानकारी पवन ऊर्जा पर हम सभी को दिया है तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो आपको एक मैसेज जरूर करना है अपने नाम के साथ में कि आपको इस पवन ऊर्जा के बारे में समय की मांग कार्यक्रम में जो बातें बताई गई वो आपको बहुत ही अच्छा लगा ऐसे मैसेज अपने नाम के साथ जरूर लिख के भेजिए तो हमें खुशी होगी अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर हम फिर से आपके साथ होंगे राजीव जी और मैं तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो अजीब दासता है ये कहां शुरू कहां खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से ये खाब देखती हूं मैं कि जग पड़ी हूं खाब से अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिलें हैं कॉले न वो समझ सके न हम मुबारक तुम्हें किसी के नूर हो गए मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए मुबारके किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हो